उपदेश किया था कब क्या था नहीं तो होगी अब देखो तो ऐसा किसी को शंका हो सकती है कि भगवान तो अभी तो वसुदेव के घर में हुए है कब द्वापर में भगवान कृष्ण द्वापर में वसुदेव के घर में हुए है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 कि भगवान ने विरुद्ध कथन किया है भगवान ने समझ में आ रही बात है भगवान ने विरुद्ध कथन किया है कश्चित माँ भूत ऐसी बुद्धि किसी को ना हो ऐसी बुद्धि किसी को ना कैसे की भगवान ने विरुद्ध भगवान ने विरुद्ध कथन किया है भगवान ने विरुद्ध कथन ऐसी बुद्धि किसी मनुष्य को न हो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 समाधान हो जाएगा तो आगे भी ऐसी बुद्धि किसी को नहीं होगी नहीं सो, सोचेगा कोई कि भगवान तो भी द्वापर में के घर में हुए हैं और कहते के में हमने उपदेश दिया है कैसे अब देखना अर्जुन तो जन्म हुआ क्या अपरम भन्म अपनी तो प्रोक्तवानी तो अपरम भक्त जन्म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 इस बात को हम कैसे समझें या इस बात को अविरुद्ध रूप से हम कैसे समझें अविरोधी रूप से हम कैसे समझें क्या की आदो आदौ प्रोक्तवानी आदो प्रोक्तवान प्रोक्तमान सृष्टि के, के आरंभ में आपने ही सूर्य को उपदेश किया था आदो सृष्टि के आरंभ में तवम आपने ही सूर्य को उपदेश किया था तो इस बात को अविरुद्ध रूप से मैं कैसे समझू क्योंकि विरुद्ध की हो रही है बात यह बात विरुद्ध प्रतीत हो रही है लगा वास्तव देखेंगे यहाँ अपरम अर्थ अरुआ थे अपरम का क्या अर्थ है अरुआ का अर्थ होता है अरुआ चीन आधुनिक या बाद का बाद में होने वाला कि आपका जन्म बाद में वसुदेव के ग्रीने हुआ है परम परम अर्थ है पूर्वम परम का क्या अर्थ है और पूर्वम से क्या लेना सरगा दो जन्म अर्थ है उत्पत्ति विस्तः आदित्य से और आदित्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि काल में हुई है है ना? सृष्टि के आदि काल में हुई है यदि सूर्य नहीं होगा तो संसार चलेगा तो भगवान को भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सूर्य को पहले ही बना देते हैं देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्षों की उत्पत्ति के पहले पहले किसको बनाते, है? सूर बनाते हैं सूर्य को उठाते हैं सब काम ही नहीं किसी का यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो पेड़ पौधे भी हरे नहीं रह सकते हैं यानी पेड़ पौधे भी जो अपना भोजन बनाते हैं ना मिट्टी पानी के सहयोग से सूर्य के प्रकाश से, से बनाते हैं तो सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है इसके पहले सूर्य को ही बनाना पड़ता है धाता क्या है सूर्या चंद्र मसो यथापूर्वम अकल्पय पूर्वकल्प के अनुसार भगवान सूर्य चंद्रमा की भी सृष्टि करते हैं सूर्य तो प्रत्यक्ष होता है सूर्य है पृथ्वी है यह सभी प्रत्यक्ष देवता है गंगा है आँँ, आँँ, आप देखना तथ्य गाय भी प्रत्यक्ष होता है सत्य करते तो कथम एत भी जानी आम अविरुद्ध अर्थ पे आए ना तो इस बात को अवरोधी रूप से मैं कैसे जानूं? अवरोधी रूप से या अविरोधी अर्थ रूप से कैसे जानूँ अविरुद्ध अर्थ रूप से कैसे जानू क्यूँकी विरुद्ध अर्थ वाली बात मालूम पड़ती है अविरुद्ध अर्थ रूप से या अविद्ध अर्थ वाली कैसे जानू क्या यह कर्त जो तुमने ही आदि में इस योग को कहा ठीक है प्रोक्तमान में है ना इसका कर्म क्या किया योगम इस योग को आपने ही सृष्टि के आरंभ में कहा है वह ही आप कौन जो जिन्होंने जिस आपने सृष्टि आदित्य को सृष्टि के आरंभ में उपदेश किया था वही आप इस समय मुझसे कह रहे हैं वही आप इस समय मुझसे कह रहे हैं इसको हम अविरुद रूप से कैसे जानूं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं ऐसा अब ये तो इस पर जो है ना आ, अब देखेंगे ये क्या नर्जुन बोल रहा है अभी अच्छा अब श्री भगवान उवास आने वाला है तो देखो भास्कर यहाँ से है वासुदेव की वासुदेव के विषय में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 यह हवा की तो विशेषता है यहाँ किसी के क्षेत्र की यह बाहर नहीं मिलेगी है गंगा बाहर भी नहीं है लक्ष्मण झूला से बेट निकेतन तक है किनारे किनारे देख लहूतानी जनमानी सौरम सपा अर्जुन देखो बहू में बेपीतानी जनमानी सौ चार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 सरवाणी अहम वेद हे परम तप उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ वेद जाना में है ना नम सप्य उन सभी जन्मों को मैं जानता हूँ ना वेद से तू नहीं जानता है तू नहीं जानता है हाँ मनुष्य को नहीं जानता है कि तू जन्म में मैं क्या था पता चलता है किसके पहले क्या था कुछ पता नहीं चलता है क्या था आगे क्या होना ये भी पता नहीं चलता है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 धर्मा धर्म आदि के कारण आच्छादित ज्ञान शक्ति वाला तू है उसी ज्ञान शक्ति आच्छादित है इसलिए वो सबको इस मेरी ज्ञान और भगवान कहते हम पुनः मई पुनः कैसा हूँ नीचे पंक्ति है अनावरण ज्ञान शक्ति इसका अर्थ है की मेरी मतलब आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाला आवरण रहित ज्ञान मतलब मेरी ज्ञान शक्ति आवरण ऐसी रहित है मेरी ज्ञान शक्ति आवरण से नहीं मैं आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाला हूँ भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसका कोई आच्छादक है? नहीं।, नहीं है उसका कोई आवरण नहीं है क्योंकि भगवान का तो कोई धर्माधर्म है नहीं।, नहीं क्योंकि जो बद्ध जीव जो कुछ करता है तो उससे क्या होता है धर्माधर्म जीव जो शुभ कर्म करता है उसे धर्म होता है अशुभ कर्म करता है तो हाँ तो भगवान तो मुक्त है उनको कोई धर्माधर्म इसलिए वो आच्छादन क्या कहेंगे आवरण रहित ज्ञान शक्ति वाले हैं हेतु क्या दिया है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वा नित्य स्वभावत्वा मुक्त स्वभावत्वा नित्य स्वभावत्वा शुद्ध बुद्ध स्वभावत्वा तो मुक्त स्वभावत्वा नित्य स्वभाव करते हैं कि सदा रहने का स्वभाव होने के कारण सदा रहने का भगवान सदा रहते हैं भगवान तो नित्य सदा रहने का स्वभाव होने से शुद्ध स्वभावत्त शुद्ध अर्थ है यहाँ पर दोष रहित क्यार है दोष हित स्वभाव होने के कारण दोष सबसे बड़ा तो मतलब क्या है अविद्या है ना तो शुद्ध स्वभाव क्या है दोष हित रहना स्वभाव है या विद्या रहित होकर रहना स्वभाव है अविद्या रहित होकर के रहना शुद्ध अर्थ है दोष रहित या अविद्यात और बुद्ध अर्थ है ज्ञान स्वरूप बुद्ध का क्यार्थ है हाँ ज्ञान रूप होकर रहने का स्वभाव है ज्ञान रूप होकर रहने का स्वभाव है और मुक्त है न तो मुक्ति और मुक्त स्वभाव है मुक्त का त्यार्थ होता है नशुवी सूर्य वाला नशुवी, न नशुवी विद्या वाला होकर रहने का स्वभाव है या मुक्त करके बंधन रहित त्यार्थ करेंगे बंधन रहित होकर रहने का स्वभाव है की मैं पुनः सदा रहने के स्वभाव वाला होने से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 कि आवरण में ही तो ज्ञान शक्ति वाला हूँ इस कारण भगवान की ज्ञान शक्ति का कोई आवरण नहीं है आवरण में तो ज्ञान शक्ति वाला हूँ वेद इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ सब कुछ जानता हूँ हम हे परम तप आया था न पराम शत्रु ताप्य समताप्यम तपा अच्छा ठीक है अब यदि कोई शंका करे की जब जन्म का कारण तो धर्मा धर्म होता है जन्म का कारण क्या है जन्म का कारण धर्मा धर्माधर्म और जन्म ले करके व्यक्ति जो सुख दुख भोगता है उसका कारण भी क्या है धर्मा धर्म, है ना धर्म के कारण अच्छी होनी में जन्म और बाद में भी धर्म के कारण सुख और धर्म के कारण क्या होता है दुख होता है धर्मा धर्म कथम कर रही तो तुझ ईश्वर का ऐसा लगाना तो धर्म धर्म का अभाव होने पर भी कथम कर सर्वी करते क्या होता है तो करता तू है तो धर्मा धर्मा भावे तो ईश्वर से भी बीच जन्म धर्मा धर्म का अभाव होने पर भी तू ईश्वर का जन्म कैसे होता है ईश्वर का जन्म जब आपका धर्म धर्म है नहीं तो आपका जन्म कैसे हो गया आपका जन्म कैसे हो गया क्यूँकी जन्म का कारण क्या होता है धर्मा धर्म तो आपका धर्मा धर्म नहीं है तो आपका जन्म पंक्ति लगेगी धर्मा धर्मा भावे तो नित्य ईश्वर से जन्म कथम धर्मा धर्म का भाव होने पर भी आप नित्य ईश्वर का जन्म कैसे होता है ईश्वर नित्य है ना नीति के ईश्वर कहा जाता है ऐसी शंका किसी को हो तो भगवान इसका उत्तर स्वयं देते हैं देखिए अजह अपी सन अवय आत्मा अज अभी सन् अव्यत्मा भूता ईश्वर अभी सन्क स्वाम अठा संभवामी आत्म संभवामी आत्म जायते ही जा और न जायते अज तो क्या कर सोचा है उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला और अज का क्या होता है उत्पन्न न होने वाला या जन्म मतलब अजन्मा होने पर भी देखेंगे अजह अव्यत्मा सन अपी क्या अजह आत्मा सन अपि अजन्मा तथा अव्य आत्मा होने पर भी अजन्मा तथा अव्य आत्मा होने पर भी भूता नाम ईश्वर भी कि प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्राणियों का ईश्वर भूता नाम ईश्वर सन प्राणियों का ईश्वर होने पर भी भूता नाम करते प्राणी नाम तो भगवान ने अपनी कि अजनमा है अव्यत्मा है और प्राणियों के ईश्वर है स्वाम प्रकृति मध्य अपनी प्रकृति को बस में करके जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है इसको बस में करके आत्म मया समी मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ अपनी माया से प्रकट होता हाँ स्वम प्रकृति में अधिष्ठा या अपनी प्रकृति में को बसने करके आत्म माया समवामी अपनी माया से प्रकट होता हूँ या अपनी माया से उत्पन्न होता हूँ अब जीव का जब जन्म होता है तो जीव प्रकृति के अधीन हो जाता है जीव प्रकृति के अधीन हो जाता है कभी छुरा पिपाशा सताती है बीमारी सताती है परेशानी होती है प्रकृति की अधीन है और भगवान जो है प्रकृति की अधीन नहीं है वो प्रकृति को बसने किए रहते हैं दोनों में अब जिसका धर्माधर्म घर में नहीं है ईश्वर का वही ऐसा कर सकता है स्वम प्रकृति में रिश्ता है और जिसका धर्म घर में है वो प्रकृति को तो अपने बस में करता नहीं, नहीं तो है ज्ञानी जी कहते हैं कोई दुख हो ज्ञानी को तो क्यों दुख है वो ले प्रारब्ध है अरे प्रारब्ध के दिन तो वही पड़ा हुआ है ईश्वर को तो प्रारब्ब भी नहीं है प्रारब्ध है तो प्रारब्ध के कारण तो उससे डंडा लगी रहा है सुविधा कोई नहीं है क्या अर्थ है अजाकर्थ है जन्म रही अजा का क्या अर्थ है जन्म रही तथा अव्यय आत्मा अव्यत्मा का अर्थ है अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव क्षीण न होने वाली ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव वाला क्षीण न होने वाली ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव वाला हाँ भगवान की ज्ञान शक्ति कभी क्षीण होती है क्या क्षीण होने का मतलब क्या होता है कम होना छीण न होने वाली ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव वाला होकर भी वहाँ अजा है ना ठीक है यहाँ भी जोड़ दिया भाषाकार ने समझोड़ दिया अजन्मा होने पर भी अभ्य आत्मा होने पर भी धोम के तरफ कर लेंगे यहाँ भी जोड़ा है अजन्मा होने पर भी अव्य आत्मा होने पर भी और प्राणियों का ईश्वर होने पर भी तो भूता नाम से लेना है क्या प्राणी नाम कौन से प्राणी ब्रह्माद स्तम्भ परियंत्रा नाम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 ब्रह्मादि से लेकर स्तम्भ पर्यत सभी प्राणियों का ईश्वर होने पर भी ईश्वर का अर्थ ईसन शिला ईसन शिला का अर्थ है क्या शासन करने का स्वभाव वाला ईसन शिला का क्या अर्थ है सभी प्राणियों के शासन करने का स्वभाव वाला होने पर भी स्वाम प्रकृति मधिष्ठा है प्रकृति स्वाम से क्या लिया है मम वैष्णवी माया त्रिगुणात्मिका की मेरी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया मेरी त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति जो त्रिगुनात्मिका है ना में त्मिका वैष्णवी माया वश में सर्वम जगत बसते जिस माया के वश में संपूर्ण जगत रहता है जिस माया के वश में माया के वश में ही सब संसार है ये जिसके वश में संपूर्ण जगत रहता है ये नाया मेहता हाँ जो प्रफन नहीं करते हैं वो सब क्या है माया के वश में रहते हैं की जिस माया के बस में संपूर्ण जगत रहता है यमोकम जिस माया से मोहित होकर या माया या मोहितम सत का से मोहित होकर जिस माया से मोहित होकर यहाँ भी स्तम कर सक जिस माया से मोहित होकर के अपनी आत्मा वासुदेव को लोग नहीं जानते है सबकी आत्मा कौन है वासुदेव है ना? हमारा तुम्हारा सबका आत्मा वासुदेव ही है किस जिस माया से मोहित होकर के अपनी आत्मा वासुदेव को नहीं जानते है तो इतनी महिमा मायाती है कि सब उससे मोहित होने के कारण अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं और भगवान कैसे हैं प्रकृति प्रकृति उस अपनी प्रकृति को अधिस्थाई करके वही कृत्य उस अपनी प्रकृति को वस में करके समी समी कामी सम्भवामी है ना सम्भवी करके किया है देवान यू भवानी अच्छा अब और फिर जाता हूँ लिखा है न हाँ। तो ऐसा समझिएगा आप दे जैसा होता हूँ देधारी जैसा यू इसलिए लगाया है की भगवान अन्य देधारी जैसे नहीं होते हैं अन्य जो दे प्राणी है वो धर्मा धर्म के अधीन है और भगवान धर्मा धर्म के अधीन नहीं, नहीं, नहीं है तो दे दारी जैसा होता हूँ दे दारी जैसा अथवा कि ये दे दारी जैसा उत्पन्न होता हूँ दे दारी जैसा ऐसा समझ लेना।, लेना दे दारी जैसा होता हूँ अथवा दे दारी जैसा उत्पन्न होता हूँ आप करते अपनी माया से अपनी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 कि जो है ना तो वेदांग क्या है आपको निरुक्त और निरुक्त निगंटू का व्याख्यान है निगंटू में इसी पंक्तियाँ है माया वयनम ज्ञानम माया वयूनम ज्ञानम माया वयून और ज्ञान ये शब्द कैसे है? पर्याय हैं तो माया और ज्ञान क्या है पर्याय है तो माया शब्द यहाँ पर क्या है संकल्पात्मक ज्ञान को कह रहा है संकल्प को कह रहा है तो भगवान अपने संकल्प से प्रकट होते हैं किससे प्रकट होते हैं तो रामानुजाचार्य के अनुसार यहाँ पर माया सर है संकल्प निघंतु के आधार पर उन्होंने अर्थ किया है, है ना सरव सीरागे तरह छद उसने संकल्प किया तो भगवान संकल्प से सभी कार्य करते हैं चाहे सृष्टि करना हो तो भी संकल्प ऐसी करते हैं और उनको प्रकट होना हो तो भी अपने संकल्प ऐसी प्रकट होते हैं उन्होंने ऐसा अर्थ किया है हाँ। और को तो संकल्प से प्रकट होते हैं ऐसा उन्होंने अर्थ किया है अच्छा आगे देखेंगे जन्म करा? और जन्म कब होता है वह जन्म कब होता है क्या किमर्थम और किस लिए होता है क्या जन्म में और वह जन्म में जिस जन्म की चर्चा आई है ना स्वाम प्रकृति मध्य है वह जन्म कब होता है और किस लिए होती है हाँ और किस लिए होता है इतनी उच्चत इस पर कहा जाता है अजाय मानो भी जाए थे श्रुति है ना कि अजन्मा परमात्मा भी बहुत रूपों में जन्म लेता है ऐसा अपने संकल्प तो शब्द आता है अविद्या शब्द कहीं श्रुति में नहीं आता है सरविगा मग्रा रेखा में हम फिर एक संकल्प दिया अविद्या अविद्या नहीं आता लोग अविद्या संकल्प दिया श्रुति में अविद्या कहीं दिखाई नहीं है लगाने की आदत पड़ गई है लोगों की कहते हैं उसकी जिनकती नहीं है तो लगा देते हैं सिद्धि दे कहीं, कहीं नहीं कही कहीं भी कोई नहीं मिलेगा अच्छा अब देखिएगा सिद्धि करनी है तो अविद्या को मानना पड़ता है सजाती विजाती भेद भेद का एक तरीका ऐसा ही लोग मानते हैं कि विद्या माननी पड़ेगी ऐसा कह देखेंगे आगे देखेंगे और जो लोग ईश्वर को सर्वज्ञ सत्य संकल्प मानते हैं वो बोलते हैं है विद्या की अपना अपना विचार धारा है है ना हैं मात्र के करने के करने लिए दिख्यार को, दिख्यार को दिख्यार देखेंगे आगे गीता में भी कोई अद्यायेगी भगवान देवी आगे देखेंगे यदा यदा भारत यदा यदा धर्मस्त धर्मस्थानी भारत यद यदा धर्म से अधर्म से अभ्युत्थ जाएगा भारत यदा यदा धर्मस्त धर्मस्थानी अधर्म से अभ्युत्थ अहम ही है ना पहले तदा अहम ही आत्मा सृजामि तदा अहमी ही आत्मान सृजामी हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है हे भारत जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तदा करते तब अहम ये तब मैं ही आत्मानम ही है ना ही यहाँ पर ये अर्थ में है तदा ही, ही आत्मान सृजामी अपने को प्रकट करता हूँ तब मैं ही अपने को प्रकट करता हूँ या तब मैं ही जन्म लेता हूँ अच्छा धर्म की हानि तो अभी भी खूब हो रही है धर्म की वृद्धि भी हो रही है लेकिन वैसा यशोदा जैसा प्रेम भी तो चाहिए है ना वैसा भक्ति भी होना चाहिए भगवान तो आने के लिए तैयार रहते हैं पर वैसा कोई प्यार भी किसी तो किसी को मिलना चाहिए भक्ति भी होना चाहिए अभी जो धर्म कम है क्या क्यों तो नहीं आते हैं वैसा चाहिए है ना जिसके यहाँ भगवान है उतना बड़ा भक्त भी तो कोई होना चाहिए तो तो तो तो सोदा जी का प्रेम कहाँ होगा यारूफिकाएं हो सब वो पूरा ऐसा हूँ तो इसलिए सब सब कुछ होना चाहिए यदा यदा ही धर्म से गिलानी ही गिलानी का त्यार है हानि जब जब धर्मों क्या होता है धर्म की हानि होती है धर्म की हानि कही है ना तो धर्म देखेंगे धर्म क्या है प्राणी नाम अभ्युदय श्रेय साधन ये जो है धर्म से किया है अभ्युदय निश्रेयस प्राणों के प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस का साधन क्या है धर्म अभ्युदय अर्थ होता है लौकिक उन्नति तो निश्रेयस का क्या होता है मोक्ष प्राणियों के लौकिक उत्थान और मोक्ष का साधन कौन होता है धर्म तो धर्म के यानी होने से लौकिक उत्थान भी नहीं होता है और मोक्ष भी नहीं होता है आजकल जिसको आप सोचते हैं बहुत मोटी दृष्टि से बढ़ा चढ़ा है तो शांत है क्या धर्म को लेकर के जो अभ्युदय होगा लौकिक उत्थान होगा उससे शांति रहेगी जैसे अम्बरीश अम्बरीश भी तुम्हारा से कैसे शांति के धर्म को लेकर जो अभ्युदय होगा वो भी अच्छा होगा ध्यान रखिएगा ये तो कोई ये सब विनाश सारी सभी की ले प्राणियों के अभ्युदय और निश्वेश साधन क्या है धर्म और कैसा धर्म होगा वर्णाश्रमादि लक्षण से वर्णाश्रमादि रूप धर्म वर्णाश्रमादि रूप लगाइए प्राणियों के अभ्यदय और निष्क्रिय का साधन वर्णा समाद आदि रूप धर्म की हानि होती है लग गया अब कर किसकी वृद्धि अधर्म की वृद्धि होती है सदा आत्मान सृम तब पूर्व में आया था ना आत्म माया तब मैं माया शक्ति ऐसी अपने को रचता हूँ माया शक्ति ऐसी अपने को प्रकट करता हूँ ऐसा भगवान कहते हैं हाँ धर्म तो को बहुत बहुत हानि है इस समय भगवान ही बचाए तभी ईश्वरी तो का भगवान सुनिश्चित जब स्वधाम को चले गए तो बहुत लोगों ने सोचा धरा पर रहना नहीं चाहिए तो अधर्म आ जाएगा कहना नहीं।, नहीं चाहिए भगवान है महाभारत में कई जगह ऐसा वर्णन आया है कुछ लोगों ने विचार किया कि कलयुग के मनुष्य बात ही नहीं करना चाहिए मन में कुछ और लगता है ऐसा महाभारत में खुद लिखा हुआ है बड़ी निंदा की है कलयुग प्राणियों की दुख रूप है उसका फैल मिलता है सब लोगों को किमर्थम तो भगवान अपने को रचते हैं, अपने को प्रकट करते हैं क्यों प्रकट करते हैं तो देखेंगे परिप्राणा साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्था संभवामी युगे युगे साधु नाम परिप्राण है क्या दुष्कृत विनाशाए धर्म संस्थापना युगे युगे संभवामी साधु नाम परिप्राणा क्या दुष्कृतम धर्म संस्थापना अर्थ है युगे युगे सम्भवामी सज्जनों की रक्षा करने के लिए साधु कार्य क्या है साधनौती पर कार्य मिति जो दूसरे के कार्य को करता है दूसरे का भला करता है दूसरे का हित साधन करता है वो क्या है साधु संस्कृत साहित्य में साधु शब्द महात्मा शब्द ये चतुर्थ अष्टी के वाचक नहीं सज्जन पुरुष के वाचक है चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो ब्रह्मचारी वाह कोई भी हो है ना यदि उसमें सज्जनता है तो उसको क्या कहेंगे साधु कहेंगे महात्मा कहेंगे वाल्मीकि रामायण में महात्मा जनक महात्मा दशरथ है ना आजकल हिंदी में सब उल्टा पीटा को रखा है युक्त प्रभाव से नो सब नि भाषाएं है हिंदी वगैरह जितनी है संस्कृत ही एक यथा की भाषा है अपना पुराणों में बोला है कि सब ये निरक्षता के प्रभाव से संस्कृत का हरास जाएगा तो ये यहाँ ध्यान देंगे तो ये साधु नाम परिक्रणा है क्या दूसरे शाम विनाशा है भाष्य देखेंगे परिप्राणाय का क्या है परिरक्षणाय है ना परिका रक्षण करने के लिए अच्छी प्रकार कर, रक्षा करने के लिए या साधु नाम कर क्या किया सनमार्ग स्थानाम जो सन्मार्ग में स्थित हैं सन्मार्ग कौन शास्त्री मार्ग है ना जो सन्मार्ग में स्थित साधु नामकर है सनमार्ग स्थानाम की सनमार्ग में स्थित मनुष्यों की रक्षा करने के लिए सनमार्ग में स्थित मनुष्यों की रक्षा करने के लिए सनमार्ग में स्थित कौन है जो जो धर्माचरण करते हैं ये क्या करते हैं शास्त्र सम्मत जिनका जो आचरण करते हैं पाप की कमाई करके दान देना ये सनमार्ग में स्थित होना नहीं है ध्यान देखना शास्त्र अनुसार पूरा जीवन और दुष्क साम दुष्क साम क्या दुष्क्र काम विनाश है दुष्क्र का अर्थ है पाप कार्य पाप करने वालों के विनाश के लिए पापियों के विनाश के लिए तीन और क्या है धर्म संस्थापना अर्थ है धर्म के धर्म ऐसी धर्म संस्थापन कर स्थापना कर है। करने के लिए धर्म की सम्यक स्थापना करने के लिए युगे युग अर्थ क्या प्रति युगम विश्व समित हुआ है की प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ प्रत्येक युग में और देखेंगे जन्म कर्म चे दिव्य तत्व त्यक्तम नई आमति सोन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह ये पुनर्जन्मे न नएति माम सह अर्जुन पुनर्जन्म ना ना नाम एक सह अर्जुन लगाइए अर्जुन जन्म चा कर्म में दिव्यम अर्जुन में जन्म चाह कर्म दिव्यम हे अर्जुन मेरा में अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है मतलब मेरा मेरा अवतार और मेरी लीलाएं दिव्य हैं जन्म का मतलब अवतार और कर्म का क्या अर्थ लीला मेरे अवतार और मेरी लीलाएं दिव्य हैं है ना दिव्य है मतलब अलौकिक है लोक में ऐसी किसी की नहीं है एवं यह तत्वता वेति ऐसा जो तत्वता जानता है ऐसा जो तत्वता जानता है तो सह सह है ना सह देहम चुका पुनर्जन्म नती सह देहम चतुआ पुनर्जन्म न एसी वह देव को छोड़ करके या इस वर्तमान देव को छोड़ करके पुनर्जन्म न एसी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है पुनर्जन्म को प्राप्त हाँ तत्पता क्या जाने कि भगवान के अवतार और लीलाएं कैसी हैं अभिव्य है अपराकृत है, है ऐसा ऐसा होगा तो खूब निष्ठा होगी भगवान में क्या होगी खूब निष्ठा होगी खूब प्रेम होगा सबको मिथ्या जन्म लेगा तो प्रेम हो पाएगा है न लेकिन ध्यान देना कि पुनर्जन्म की देव को छोड़कर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है तो पुनर्जन्म कब प्राप्त नहीं करता है mm -hmm. तो का भी साथ में पुनर्जन्म नती की देव को छोड़कर वर्तमान देव को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है और किसे प्राप्त करता है माम एती की मुझे प्राप्त करता है एक ही कर मुझे प्राप्त करता है ठीक है मुझे प्राप्त करता है अर्थात वह मुक्त हो जाता है जन्म माया रूपम माया रूप जन्म आश्चर्य रूप जन्म है ना माया का रूप जन्म मतलब क्या है आश्चर्य रूप जन्म भगवान का जन्म जन्म जो है जो अवतार है वो आश्चर्य रूप है माया रूप जन्म कर्म क्या और कर्म कौन साधु परित्राण आदि है साधु परित्राण आदि से क्या लेना है आप को वही संत ये भक्त परित्राण हो गया ना साधु परिच्रण को तो भक्त परित्राण हो गया लोक रंजन असुर संघार लोक रंजन असुर संघार ये सब कर्म हो गए लीलाएं हो गयी मैं करते मम दिव्यम कर से, से अपराकृतम अपराकृतम करते अलौकिकम ईश्वरम ईश्वरम है ना मतलब क्या ईश्वरी कैसे हैं ईश्वरीय मतलब है। केवल ईश्वर से ही संबंध रखने वाले हैं भगवान का जैसा अवतार और जैसी लीलाएं हैं वो केवल उन्ही से संबंध रखने वाली हैं ऐसा किसी का अवतार और कर्म नहीं हो सकता है इस ईश्वरम इस कर से ईश्वर संबंध है एवं एवं आया ना में एवं कर सुखतम एवं का क्या है यशो मतलब इस प्रकार मतलब यथोक्त यह की तत्वता है करते किया है कि तत्व यथावत् की तत्व से यथावत जानता है या तत्व से यथार्थ जानता है तत्व से हाँ। तत्वताकर्थ तत्व यथावत की तत्व से यथार्थ जानता है यथावत जानता है हाँ अच्छा जानकर फिर ज्ञान से मुक्ति तत्वा देहम देहम से लेना देहम व इस देव को छोड़कर पुनर्जन्म का अर्थ क्या है पुनर् उत्पत्ति न ए न एप्त न होती उत्पत्ति को प्राप्त नहीं, नहीं होता है बल्कि माम एग्छ अच्छा ये अर्थ क्या है चलो मेरे पास आता है मेरे पास है? या मुझे प्राप्त होता है, की है मेरे पास आता है अर्थात का मुच्चे हुआ मुक्त हो जाता है अर्जुन ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूनम तो तो लगाइए तेजी से एक साई पेट पर